सब, सब के सब किसान होंगे क्यों यहाँ के राजा तो किसान हैं हम उसको तो बचपन में सिखाया था तो उसने एक और कवि कविता है उसमें ये सिखाया वो कि हे किसान तू दुनिया का बादशाह है सच्चा है क्योंकि वो जमीन को तो मैं से पहला तो वो करता वो पैदा नहीं तो हम भूखा मरने वाले हैं तो इसलिए उसको राजा बनाया है और हिन्दुस्तान में तो सचमुच राजा है उसको हम गुलाम बनाकर बैठ गए हैं तो हमारे हमारे आ, हमारे बड़े वजीर कौन बन सकते हैं गवर्नर लड़कों तो किसान बने तो किसान पीछे अंग्रेजी जाने एम बने बी ए बने क्या करें वो तो नहीं जाने और कोई किसान ने जाना नहीं तो किसान मिट गया पीछे वो को लारी नहीं देगा जो किसान ऐसा बात होगा तो वो जायज बात है उसने उसको छोड़कर पीछे वो तो बना ऐसे गवर्नर जनरल नहीं जो किसान अपनी जमीन पर रहता है जमीन में से निकलता है वो है अपने हाथों से ऐसा आज मेरा गवर्नर जनरल बने ऐसा मेरा प्रधान बने तो हिंदुस्तान की शक्ल बदल जाएगी तब जो आज सड़ा पड़ा है वो तो नहीं रहेगा। तो वो भाई ने मुझको कहा कि तुमने इतना कहा इतना काफी है क्या मैंने कहा काफी तो नहीं है तो उसे मैंने पूछा लेकिन आप तो कहिए कि क्या काफी है तो उसने कहा कि जितने तुम्हारी सेक्रेटरी के दफ्तर में पड़े हैं वो सबके सब किसान सब हो ऐसा भी तुम्हारे कहना चाहिए तो मैंने कहा कि उसने मुझको क्या कहते हैं मैं तो कहने वाला हूं वो कह सकता हूँ मुझको पसंद होगा लेकिन ऐसे किसान मुझको मेरे नहीं तो तो जो कोई भी किसान आता है वो वो बहादुर नहीं है वो सच्चा नहीं है फरेब करता है कुछ अपना पेशा भी नहीं जानता है उसको मैं बना लू क्योंकि वो पैदा हुआ है वो मैं लेकिन जो सच्चा है बहादुर है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानता है अरे हमारी भाषा भी नहीं जानता उसकी मुझको परवा नहीं है लेकिन वो जो जो जो दुनिया की भाषा है वो जानता है तो वो तो एक बच्चे पैदा होते हैं तब से जान लेते हैं उसको थोड़ा लिखने की जरूरत रहती है तो निरक्षर रहे उसकी मुझको पता नहीं है लेकिन वो ज्ञानी तो होना चाहिए दुनिया कैसे चलती है उसका ज्ञान ऐसे किसान मिले तो मैं तो कहूँगा कि सब निकलता मैं चाहिए मेरे पास कोई सत्ता तो है नहीं हुमत तो नहीं है लेकिन कह तो सकूँ इस पर मैं ये चाहता हूँ उसमें कोई शक नहीं कम से कम जो खुराक का हमारा है राजेंद्र बाबू बैठे हैं थे अभी तो नहीं अभी तो जयराम की है वो किसान नहीं है मैं जानता लेकिन अगर मुझको किसान को ऐसा मिल जाए कि सच्चा बहादुर है वो काम करने वाला है और हिंदुस्तान के लिए अपना प्राण दे देगा तो हाथ नहीं करेगा ऐसा किसान मिले तो मैं तो जरूर जयराम दास को कहूंगा तो तुम उसके उसके एक नेटे बन जाओ क्लार्क बनाओ उसके माथेघट काम करो कोई अंग्रेजी काम है तो तुम्हारे पास से वो नहीं देगा लेकिन तुम्हारे उसको वादा सेवक बनना है वो तो आज हो सकता है बिलकुल ऐसे किसान नहीं चाहिए और मेरी उम्मीद है कि सिविल सर्विस में भी कोई ऐसे नहीं है कि जो कहेंगे कि नहीं हम तो हटते नहीं हमको तो पंद्रह सौ रुपया चाहिए डोव चार्ज चाहिए वो भी निकल जाएंगे वो चाहते हैं सब चाहते हैं कि किसान राज करे हिंदुस्तान में और हम किसान के माथे हट सब खाएं अभी आकर का ले जाता है और मेरे पास लोग जागे तो ले लूंगा तो या तीन लेकिन इसलिए खत्म करूंगा मद्रास में कहते हैं कि दुष्काल होगा खाना नहीं मिलेगा मुझको शरा माते कहते हुए और पीछे मद्रास के सचिव है वो आते हैं और तो तो है, वो तो नहीं आए वो आ नहीं सके लेकिन दूसरे आए हैं और कहते हैं यहाँ जयरामदास को कहते हैं कि हमको खाना भेजो यहाँ से कब तो हो सकता है मैं उनको कहना चाहता हूँ मद्रासियों को क्या इसी लाचार क्यों बनते हैं आप मद्रास में तो खाना है ही मैं गावे से कहना चाहता हूँ अगर मैं मद्रास में चाहता हूँ मद्रास में तो मूंग होती है मद्रास में वो नारियल होते हैं पक्के खूबसूरत नारियल होते हैं और इतने पड़े हैं कि उसकी कोई इंतहान नहीं हो सकती है और मद्रास में तो इतनी दूसरी चीजें पड़ी हैं, वो कहें कि हम तो चावल ही खाएंगे बहुत मेहरबानी करें तो गहू खाएंगे तो वो नहीं है मेरे पास और चावल खाएंगे वो भी कैसे तो या तो वो महंगा चावल खाए क्योंकि अच्छे हैं और नहीं तो पॉलिश राइस पॉलिश राइस उसको कहते हैं कि जिसमें से सब है वो निकाल दी और पीछे बस हड़प करके खा जाओ वो चावल से तो पेट नहीं भर सकता है और पीछे पेट खूल जाता है तो वो चावल खाना है तो भी सच्चे चावल खाएं बराबर पका कर खाए और उसमें से एक भी चीज जो जो उसमें उस पर जिसमें वो चावल बेटा है उस चीज को तो छोड़ना ही पड़ता है बाकी सब का सब जो धान है वो धान ऐसे कैसे खा जाए वो कैसे खाना उसका तो आटा भी हो सकता है आटा के साथ नारियल का आटा जा सकता है बहुत सी चीजें ये मूंगफली फली वो भी जा सकती है कोई किसी को भूखा मरने की जरूरत नहीं है किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ हिम्मत चाहिए श्रद्धा चाहिए जो खाने लायक चीजें वो खानी चाहिए और बाद में जो सेक्रेटरी में बैठकर कुछ काम नहीं हो सकता है वो बड़े बड़े आदमी है वो बेचारे ये भी गरीब लोग कैसे खा सकते हैं लेकिन गरीब लोगों के जो है तो सच्चे कांग्रेस में है उसको भी बुलाना चाहिए वहाँ जो तो सच्चे गरीब लोग है उनको भी बोलना चाहिए वो क्या कहते हैं अगर वो कहते हैं कि नहीं हम तो क्या खाएं? वो कोई मदराशि कहने लगा दी है मदराशि में बराबर बड़ जानता उनके साथ में तो चला हूँ जिस जगह पे कुछ चीज नहीं मिलती वहाँ उन लोगों को खाना खाना शुरू कर दिया मैं तो उनको एक निकमी सवार सवार पाऊ देता था और एक आऊ चीनी बस दूसरा कुछ नहीं था लेकिन वो तो जंगल में मुंगर करके बैठने वाले वो मद्रास हैं तो उसमें तो मद्रास के मानी मद्रास में जो केरला है कर्नाटक है तेलुगु है और तमिल है सब चारों भाषा बोलने वाले वो मद्रास के नाम से वहां पहचानता था मैं गरीब लोग मजदूर जिसको कूली कहते हैं उस कूली का मैं सरदार बन के चला था और पीछे जो मैंने ट्रांसफार की बात की वहां उनको पकड़ भी सकते थे किसी को पकड़ी भी नहीं बड़ी शौक से रहे और रात पड़ी तो मैं कहीं भी में सो जाता था वहां वो गाना शुरू कर देते और बस पकाना शुरू कर देते थे, थे वो मदरासी कहीं लाचार हो नहीं सकते और मैं उसको लाचार नहीं होने दूंगा अगर वहां मैं प्रधान बन जाऊंगा तो मैं ये कहना चाहता था कि तो आपको मैं समझा दूंगी कि हम ऐसे लाचार नहीं बनेंगे हम भिक्षुक नहीं बनेंगे हम तो मजदूर हैं मजदूर रहेंगे सारी के सामने मजदूर की हैसियत से खड़े रहेंगे तो हमारा सब जितनी उपाधि सब मिटने वाली है उसमें कोई शक नहीं